क्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं आकर के खड़ी हुई भगवान राम ने अपने बाहर चलाए तो सब रावण की जितनी भी सेना थी सनमारी रावण अकेला रख दिया उसने माया रखी और उस माया के प्रश्व भी उसने तमाम रूप धारण कर लिए आचरण के रावण ने और स्वयं भी राम लक्ष्मण के तमाम रूप धारण करके सामने हो गया तब तो ये भगवान ने देखा ये सब भान और भान तो देख करके डर गए आश्चर्य के खड़े हुए है। हैं भगवान ने एक बाढ़ छोड़ा जिससे की रावण की समाया समाप्त हो गई उसके बाद भगवान कहते हैं कि आप तुम लोग हैं युद्ध देखो दंद युद्ध होता है हमारा राम स्थान अकेला है उसके साथ हमारा अकेले ही युद्ध करना ठीक है तुम सब लोग केवल युद्ध देखो तो युद्ध प्रारंभ होता है भगवान तो रघुनाथ चलावा ऐसे करके भगवान ने अपना रथ आगे बढ़ाया मैंने रावण के सामने युद्ध क्षेत्र में अकेला रथ पर था तो भगवान ने भी अपना रथ आगे बढ़ाया रावण के सामने पहुँचे विप्र चार शरणा हुआ रथ चला तब तो भगवान ने आप भगवान कि स्मरण करे आप कोई भी कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करो गुरु का स्मरण करो देवी देवताओं का स्मरण करो तब तो कोई शुभ कार्य शुरू करो हु? भगवान करे तो किसका इस्तेमाल करे? उनके लिए बस दिखाई दिया कि विप्र शरण पन का जिस नगवान ने भगवान के लिए विप्र पूजनी है अब विप्र क्यों पूजनी है वो अपनी महिमा के कारण पूजनी है अगर वो गौ वो महिमा नहीं है उनमें तो क्या पूजनी है तो भगवान जो वो अब पहले बता चुके थे कि जब भगवान के युद्ध क्षेत्र में आए तो उनका सुंदर वर्णन किया तो जटा मुकुट वगैरह सब वर्णन किए और ये भी बताया कि वृक्ष के ऊपर भगवता जगह उनके वित्र चरण उनके हृदय पर थे मन वो सुंदरता भगवान के विभिन्न सौंदर्यो में से एक सौंदर्य है जो उनके छाती में वित्र चरण का अंकित यह उनकी बदनामी का नशा नहीं यह उनकी क्रूपता नहीं है शास्त्र कहते हैं किस प्रकार से ये बिप्रो उनकी वंदना करना कोई हीनता नहीं है कोई दोष है नहीं है उनको बिप्रो को प्रणाम करना आदर देना सत्कार करना ये है विपरों के लिए उनके लिए भी अच्छा है और जो उनका करते हैं, इस प्रकार से प्रणाम वंदना इत्यादि करते हैं आदर सत्कार करते हैं उनके लिए भी अच्छा विप्रों का आदर नहीं होगा तो विप्र लोगों को आकर अगर मान लो ऐसे है तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति हैं उनका आदर करने लोगों तो क्या परिणाम होगा लोग बात तमोगुणी समझेंगे की सबको तमोगुणी होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है हम भी तमोगुणी बने हमारा भी आदर होगा तो तमोगुणी स्वभाव संसार में बनेगा तो तो कोई बद्धि हुई तो कोई अच्छी बात नहीं विप्रो भी विप्रकार में सप्तुणों तो की अधिकता है ज्ञान है विचार है उदारता है सेवा भाव लोग समाज कल्याण के लिए हित भावना है इसके कारण उनकी मित्रों की वित्रता है और इनकी जब पूजा होगी इनका जो सत्कार होगा तब इनका उत्साह भी बढ़ेगा ये सोचेंगे ऐसा ही और होना चाहिए ये गुण बहुत अच्छे है इनका और विकास चाहिए और जब कोई इनका जो इनका आदर सत्कार करेगा उसके में भी ये गुण ये तो इतना मनोविज्ञान की बात जो थोड़ा बहुत समझते हैं अपने अंदर में कि किस प्रकार से आंतरिक गुण का विकास कैसे होता है कैसे उत्पन्न होते हैं कैसे बढ़ते हैं वो इस बात को समझेंगे जो लोग अपने अंदर नहीं देख सकते मनोवैज्ञानिक दशाओं को नहीं देख सकते केवल शरीर मात्र ही उनके लिए जगत है शरीर एक दूसरे के शरीर बस और शरीर सभी प्रकार के वही हाथ तैर सब दो हाथ पैर दो तैरते आगे कुछ नहीं शरीर में मनुष्य में ऐसा समझने वाले व्यक्ति तो कहेंगे समन एक समान है सबके हाथ कर वही है लेकिन मनुष्य एक समान हाथ पैर के सबके शेर एक समान होने की वजह से एक समानता नहीं है उसके आगे जो वो आंतरिक भेद भी है उसमें सत्यगुण रजोग का जो भेद है वो वो भी देखना पड़ेगा और इस भेद को देख करके अपने आंतरिक को, को बढ़ा दूर करके को बढ़ा करके इस भेद से, से भी आगे अभेद में पहुंच रहा हूँ अंत में जब आप दृष्टि से देखे कि सर्वत्र एक आत्मा ही है उस आत्मा के अतर और कहीं कुछ नहीं ये मित्रों की मित्रता के बजाय तब उनका पराम तो यही मित्र तो सब है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया शास्त्र के मार्ग पर बताए हुए धर्म के मार्ग पर चल भी रहा हो तो बहुत अच्छा मित्र है लेकिन जब उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया धर्म भाव में स्थित हो गया तो अब वो वित्र बित्र नहीं ब्राह्मण को प्राप्त हो गया विप्रो में भी कई कोटिया हैं धीरे धीरे करके इस प्रकार विकास करते हुए मोहनता को प्राप्त करे ब्राह्मण कोई शरीर में ब्राह्मण तो कोई व्यक्ति को जीव भाव रह सक ब्राह्मण तो नहीं जब आत्म ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान हो तब तो ब्राह्मण तो है और ऐसे ज्ञानी पुरुषों का आदर सत्कार होना चाहिए सम्मान होना चाहिए उनका भगवान ये अपने सत्कार प्रकार से कार्य करके दिखाते हैं कि देखो ये सम्मान नहीं है उनकी नवनाथ लीला में देखते है भगवान के कि वो छत्री है भगवान इस समय छत्री रूप धारण किया है युद्ध इसलिए कर रहे का धर्म है देखे तो की से देखें तो वो छत्री धारण किए हुए हैं तो छत्रियों तक तो का काम यह है छत्री है वैश्य है शुद्र है उन सबका ये कार्य है कि विप्रव का आदर करें सम्मान करें का सम्मान करें ये उन सबके लिए साफ राज है उसमें तो कुछ हिंता की बात नहीं अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समझता है हम तो बैसे तो जो व्यक्त व्यवस्था है उसे चाहिए कि वो फिर छत्रियों की और ब्राह्मणों की उनका सबका आदर सत्कार करे वो उनसे गांव में योग्यता में अधिक इसलिए उनके लिए वो आदरणीय है लेकिन यदि कोई व्यक्त करने व्यवस्था में वैश्य नहीं हूँ मैं जीव भी नहीं हूं मैं तो परमात्मा का भक्त सेवक उसके साथ एकाचार होकर के ब्रह्म भाव में स्थित तो है तो टोटल तो उसके लिए ये नियम नहीं होता नियम अलग अलग में उनके लिए शास्त्र के नियम अलग है जो जीव भाव में है उनके लिए शास्त्र के नियम अलग है जो आत्म भाव में है ज्ञान परमात्म ज्ञान में उनके लिए नियम अलग सबके लिए एक नियम नहीं है एक शिक्षा सबके लिए नहीं है मतलब आप लोग ये समझते हैं सब शिक्षा सबके लिए है सबके लिए तब उनको कंफ्यूजन होता तब चाहे कही कुछ कहा गया कहीं कुछ कहा गया कहीं कुछ कहा गया इस प्रकार का नहीं होगा भगवान ने अवतार दिया देवताओं के लिए विपरों के लिए गांव के लिए पृथ्वी के लिए इनकी रक्षा के लिए अवतार दिया विपरों की रक्षा केवल उनकी शारीरिक रक्षा नहीं है इन साखर नाम के परिव्य थे वो विपरों को मार के खा जाते थे तो इसलिए भगवान ने उन्होंने तो साखरों को मार दिया तो विपड़ों की रक्षा हो गई ये तो बड़ी मोटी बात है ध्यान देंगे तो विपरों की रक्षा माने विपरों की विप्रता की रक्षा की भगवान तो ने जब जबरों का आदर स्वीकार किया तो उनकी विप्रता की रक्षा नहीं तो विप्रता नष्ट हो जाती वो बनाए रखने के लिए उन्होंने ये भी कार्य किया तो अब देखिये प्रकाश जो आता यहाँ बाधा थी तो विप्र चरण पंकजर नावापरों के प्रणाम किया भगवान ने तब कोई विप्रतवा नहीं था कोई तो किसको प्रणाम कर दिया भगवान ने किसके चरणों में पैर झुकाया उसने तो इसके माने जो प्रणाम करना है बंधना है कोई शारीरिक नहीं, मानसिक प्रधान। अगर मन से कोई प्रणाम नहीं करता तो उसका शारीरिक प्रणाम एक दिखावा मात्र है और उसका जो पूरा फल मिलना चाहिए नहीं मिलता है प्रणाम मानसिक होना चाहिए मन से होना चाहिए हृदय से होना चाहिए और भगवान जो प्रणाम कर रहे हैं वहाँ कोई मित्र खड़ा नहीं है लेकिन भगवान ने प्रणाम किया विप्र चाण्र के चारण कमलों में चार कमलों में प्रणाम किया आदर पूर्वक अपने हृदय में स्मरण किया और उनको प्रणाम किया यही सत्य हो कि भगवान राम जब के सामने आए तो भगवान को यह भी दिखाई दिया ग्राम तो विप्र है तो रावण की जो वित्रता थी उसको प्रणाम कर लिया और कहा कि भाई तुम वित्र हो तो वित्र हो लेकिन तुम निषाचर हो गए हो इसलिए तुम्हारे लिए हमारे पास बाण जी है उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा देखो कभी कभी बड़ी है वो द्रु बातें आ जाती है व्यवहार में देखें तो इसको धर्म संकट कहते हैं हमारा भगवान तो के सामने धर्म संकट आ गया कि हम तो विप्रो के चरणों की वंदना करते हैं और सामने विपरीत ही खड़ा युद्ध कैसे करें तो उसमें निश्चय करना पड़ता है कि ऐसा विप्र जो सारे संसार के लिए पीड़ा दाय हो जाए, वो विप्र भी फिर बद करने योग्य हो गया विप्र नहीं रह गया राषस हो गया और प्रबंध में पैदा हुआ नाशी हुआ और विबंश में पैदा हुआ तो सदा से ऐसे छोड़े नहीं रखा जा सकता कि तुम चुप विप्र हो तो अब तुमको कोई मार नहीं सकता तुमको कोई मना नहीं कर सकता तुम तो प्रबंध हो प्रचंड हो ऐसे ही बने रहो और जो लोगों को तकलीफ करते होगे सब लोग सहन करेंगे भाई आदमी ये कहता है कि विक्र की तरफ से न्या मत करते दे इसमें हम कुछ नहीं कर ऐसा नहीं है त्यार रावण का पद किया जाता है इसके माने वे विप्र जो भी स्वभाव से हो गए उनके लिए वार्निंग है तो अपनी के की रहे ना कि हम तो, हैं, तो हम तो सदा है कुछ भी करें चार्जे से रहे विप्रता <laughs> <नहीं। laughs> तो पूजा है लेकिन शरीर भ्रष्टाचारी कोई व्यक्ति है धर्म को छोड़ देता है तो फिर वो बलियोग क्यों हो जाता है नंदनीय हो जाता है छावा और जब इस को तरल छावा अब देखो उसी समय लंकेश रा। वाला रावण जो हो उसको रावण को आ गया क्रोध क्या क्रोध आ गया क्रोध क्यों आ गया रावण को क्रोध कहीं का आ सकता है समय उस चित्र को बराबरी आस्थान देखो, तो आपको तो स्वयं लगने लगे कैसे क्या हो रहा है क्यों रावण को क्रोध आ रहा है एक तो रावण के लंका राजा लंका का राजा तो के ऊपर बैठ के आना उसके लिए तो ठीक ही है लेकिन एक तपस्वी रथ के ऊपर बैठ करके आ जाए और रावण से लड़ने के लिए तो रावण को तो क्रोध आएगा तपस्वी रथ ऊपर चढ़ आ गया राम जंजला था क्रोध के सी ठीक आगे तपस्वी कैसा भी है और अपने आप को तो नंकेश तो समझता है दूसरी बात उसके क्रोध का कारण यह अभी अब यह देखा था कि युद्ध हो रहा था भगवान तो राम ने रावण की सब सेना मारा रावण केला रह गया तो रावण को भी क्रोध लगा ताकि हमने मेरी सारी सेना मार दी अब हम इनको ठिकाने लगा दे क्रोध करके युद्ध करने लगा रावण को ये भी याद आ गया कि अभी तक जो युद्ध चला है उसने कुम्भकर्ण को भी मार दिया मेघनाथ को भी मार दिया तो रावण आगे कहता हम तुम्हें रास्ता देखते रहे तुम कहा पूर्ति करेंगे इसलिए भी क्रोध आ गया तो कई कारण क्रोध के हो सकते है जिनको की कारण यही बताए क्या ऐसा चित्रल के क्रोध और छावा गर्जत सर्जत सन्मुख धावाण की रचना करने लगा भगवान ऐसी आता कराता चला रहा था तो रावण ने भी अपना रथ आगे बढ़वा दिया और वो भी भगवान राम के सामने पहुँच गया तो दोनों तरफ तो से आमने-सामने पहुँच गए जब निकट पहुँचे तब रावण ने ललकारा और बोला भगवान राम ऐसी की जीते जय माही कि अभी तक तुमने बहुत से योद्धाओं को युद्ध में जीत लिया और जिनको जीता से सुन तापस में अभी तापस करके कहता रथ के ऊपर बैठे भगवान राम को राजपुत्र भी नहीं कहता राजकुमार भी नहीं कहता उनको राजा नहीं मानता उनको तपस्वी मान करके कहता है तुम तपस्वी शबदी तुम क्या रहो तपस्वी शब्द कह करके एक बात और भी दिखाते रहते हैं कि एक तो समाज में स्थिति ऐसी भी आती है कि जहाँ ये विषयों में डूबे रहने वाले व्यक्ति जिन्होंने विषय भोग की सामग्री बहुत इकट्ठी कर ली है और अरे उसमें अपने आप को सुखी मान रहे हैं ऐसे लोग त्यागी लोगों को तपसियों को निकट समझते हैं। अरे क्या ये तपस्वी समझते इनके पास तो कुछ नहीं है मरते हैं, मान के खाते करते हैं कुछ नहीं और अपने आप को, को तवा, मेरे पास देखो कितनी भोग सामग्री कैसे महान बंगले ले के बाद सामान पास कितना मेरे पास है उन लोगों को यह पता नहीं कि महान किसकी है सहस्वी महान है कि भोगी महान श्रेष्ठता किसकी है भोगी विचारे तो भोगों के प्राचीन है ये भोग जितने भी है नाना प्रकार के विषय भोग उस व्यक्ति की गर्दन दबाए हुए उनके जो उनको बार बार जो है दुखों में संकट होकर उसमें संसार में उनकी डुबकी लगा रहे हैं और वे अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझते हैं किसी का नाम माया उल्टा सुलझाई पड़े विपरीत दिखाई दे बुद्धि में किसी का नाम माया सत्य बात यह है कि जो व्यक्ति इन विषयों का स्वामी है उनके असीन नहीं है आ, वो है। वो तपस्ती मैंने माला पस्वी के माने ये जो इंद्रिय संयम रख सकता है निग्रह कर सकता इस प्रकार से जो अपने जीवन को स्वतंत्र बना सकता है वो अब ये बातें जन बुद्धि में नहीं सुन जब तक सत्य गुण नहीं होगा बुद्धि का विकास नहीं होगा तब तक बातें ये, बाते ये अंतर तपस्वी का भोगी में क्या अंतर है ये समझ में नहीं आया और तो कौन की श्रेष्ठता ये समझ तो नहीं आई इसलिए वो कैसे निरादर्श होता सुन ताप समय तम ना मैंने यहां ताप शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है हाँ? कि जैसे को कोई बहुत निकट व्यक्ति हो अपना नश है तो माने बहुत बड़ी गौरव की बात राम नाम जगत जस जाना वो कहता मेरा राम राम, राम सारा संसार जानता है रावण नाम अपना रावण अपने मुंह से अपनी कार्य कर रहा है क्या तो मैं रावण सारी दुनिया जानती है तो मैं ही पता होगा कैसा सारा सावण नाम पड़ा आपका सारे जगत को रोलाने वाला है रोडियत रावण जो सबको रोलावे वो रावण जैसा नाम पड़े साथ माना ऐसे नहीं रावण बाईस नाम लिख रहा सब कुछ मिला नाम रख दिया जो ऐसे काम करे कि दुनिया उसके आचरण से दुनिया भर रोने लगे परेशान हो तो है बस राम उसको इस बात का अभिमान है कि मेरे घर के कारण से दुनिया रोती है यह भी अभिमान की बात है ये नहीं कि मेरे कारण से सारा संसार प्रसन्न है सब सुखी आनंदित है ऐसा गौरव है मैं ऐसा जो कर सारा संसार मेरे कारण हो रहा ये अभिमान जगत दस जाना लोकपज जाके बंदी खाना लोकपाल जिसके ही जेल खाने में बंद है तो कोई प्रसन्न बनना तो क्या मन रो रहे थोड़े हाँ। और इसीलोत का कि जितने लोगों को कष्ट दे पीड़ा दे अपने अधीन बना दे इसी में वो अपनी मानता समझ रहा है तुम मारा तुमने तुमने अब तक को को मारा, बधे हो व्याधे बाल बिचारा, और तुमने बालिक को भी मार दिया और ऐसे मार दिया जैसे कोई ब्याज हो बहेलिया जैसे कोई छिप करके कोई हर को मार ले ऐसे करके तुमने बालिक को छिप करके मार दिया मैंने कोई प्रशंसा नहीं करा तुमने जिनको भी मारा ये सब एक तो जिनको भी मारा कि जैसे लोगों को विराजमान को तुमने मार दिया जरा सा, इसमें तुम समझते हो एक बड़े वीर हो और पांच तो भी था तो उसके सामने भी तुम नहीं आए, छिप करके तुमने मार दिया उसको निकर, निकर, निकर, हो, और क्षेत्र में बहुत से वीरों को भी तुमने निशाचरों को भी क्षेत्र में तुमने मार दिया कुंभकर्ण खन नादयी मारे कुंभकर्ण को भी तुमने मारा मेघनाथ को भी तुम तो मारा कुंभकरण को भगवान ने मारा मेघनाथ को तो नहीं मारा तो लेकिन सब इन्हीं की सेना ने मारा इसलिए उसी इसीलिए आरोपित कर दिया तुम्हारे मार्ग तो आज तो देर सब उनका सब का, सब जो पैर सब निभाता उत्पन्न हो गयी हमारा तुम्हारा पैर पढ़ तो उस पैर का आपने निभाना पैर के माने जैसे तुमने सबको मारा वैसे ही आपको मार करके ठिकाने लगा देंगे तब हमारी छाती संधि होगी जो भाज नहीं जाय कहते हैं ये सभी तो हो पाया था, तुम ते ते ते ते था, था, था, था। अगर तुम युद्ध क्षेत्र से भाग लेंगे अगर कटे रहे तो सबका बैर का बदला आज तुमसे ले लेंगे अब भाग गए तो बात सोच रही है तब तो, तो, तो तुम काय कह रहा हो तो फिर क्या तुम्हारे बैठे तो वो ये समझता कि ये थोड़ी देर युद्ध दे करेंगे और भाग जाएंगे उसके मन में ये लगता है उसकी ये संभावना उसके मन में जो है वो उसके अहंकार के कारण है देखो अहंकार अपना मिटा भीतर भीतर हृदय से हारता जा रहा है लेकिन स्वयं हार लेकिन अहंकार नहीं आ रहा हा? उसी प्रकार अहंकार उस आज आज करो खल काल हवाले अब कहते हैं की देखो आज तुमको काल के हवाले कर दे पड़े हो कठिन रावण के पाले अब तुम आ गए हमारे सामने तब रावण के सामने पड़े कठिन रावण के सामने की देखो रावण ने तीनों लोगों को अपने अधीन करता रखा है सब देवताओं इत्यादि को सबको सबको पराजित कर दिया है उस रावण के सामने तुम आ गए हो अब आज तुम भी युद्ध क्षेत्र में मारे जाओ बस जीवित नहीं बच सकते बचने का से जाना भगवान ने जब देखा रावण ऐसे बोल रहा है तो देखा करे ये तो रावण काल के बस हो गया है इसलिए बड़बड़ा रहा है इसकी बुद्धि बिगड़ गयी सबके और बिहं वचन कह कृपा निधाना अब देखो भगवान हत करके रावण से बोलते हैं क्रोध करके भगवान राम से इस प्रकार से बोल रहा है तब ये नहीं कहते भगवान ने रामो से ज्यादा क्रोध किया और कहा तुम क्या क्रोध कर सकते हो मैं तुमसे ज्यादा क्रोध करके बोल दूंगा ये क्रोध नहीं है क्रोध का क्रोध क्रोध नहीं है क्रोध का शत्रु वो हो बस प्रेम ये उसका शत्रु क्रोध का शत्रु शत्र शत्र है प्रेम क्रोध का शत्रु जो हो शांति क्रोध का शत्रु जो है क्षमा अगर कोई बल बलशाली है तो जो शांत स्वभाव का वो ज्यादा बलशाली क्रोधी दुर्बल जो क्षमा करते हैं समर्थ है वो तो ज्यादा शक्तकाली क्रोधी करने वाला क्रोध करने वाला सब शक्तिशाली नहीं है लेकिन जल प्रति अगर कोई दूसरा व्यक्ति जब क्रोधी व्यक्ति के सामने हो वो न बोले हा? तो क्रोधी व्यक्ति क्या समझेगा कि मैंने देखो इसको जो वो हो कर दिया। इसकी बोलती हम कर मैंने ऐसा क्रोध किया ऐसे ऐसे सुनाया कि उसकी बोलती बंद हो गई बोलती क्रोधा हमारे साथ है उसका पड़ेगा क्रोध तो लेकिन बात ऐसे नहीं धीरे धीरे करके देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति शांत रहता है और उसके साथ क्रोधी के साथ क्रोध नहीं करता है तो फिर वो क्रोध ठंडा हो जाता है क्रोध अपना प्रतिद्वंदी पार करके तो बढ़ता है लेकिन क्रोध का प्रतिद्वंदी अगर न मिले दूसरा क्रोध करने वाला तो चालीस लाख क्रोध क्रोध चलेगा कितनी देर लकड़ी से सा रहेगा अगर बीच में कोई तरह का फोल तो क्रोध तो आगे बढ़ सक सकती है लेकिन जैसे क्रोध की हंडी में लकड़ी न पड़े पीढ़ा न पड़े तो आग जैसे ठंडी तो हो जाती है जैसे क्रोध भी ठंडा हो कृपा निधाना भगवान ने हस करके रावण से कहा कृपा धान भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान रावण के सामने गए तो बैर से नहीं गए भगवान रावण के ऊपर कृपा करने जाकर कृपा करे बस यही कठिन बात समझने की है लंका है कि भगवान थी। ने रावण से व्यय नहीं किया रावण ने भले ही भगवान राम ऐसी व्यय किया और बैर का बदला देने के लिए माँ डालने के लिए बोला भी लेकिन भगवान नहीं कहते ये नहीं कहते कि तुम भी मेरे शत्रु हो क्योंकि तुमने बहुत देवताओं को तुमने मारा है बहुत उनको बंदी खाने में डाला है इसलिए तुम मेरे शत्रु हो और मैं तुमको मार के गिरा दूंगा ऐसे करके भगवान नहीं बोलते भगवान तो रावण के ऊपर भी कृपा करते युद्ध करते हैं रावण से तो कृपा करते और रावण को मार डालते तो भी कृपा करते हर किसी को लड़े रावण को मार भगवान ने कौन सी कृपा होगी तो ये सभी समझ में आएगा जब व्यक्ति को चित्त शांत होकर के अध्यात्म के तात्पर्य को ठीक ठीक समझेगा सब पता करें। अगर मान लो इसी बात को ले लो मान लो कोई क्रोधी व्यक्ति है क्रोध कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके जिसके ऊपर वो क्रोध कर रहा है वो क्रोध, क्रोध का उत्तर क्रोध से न दे अगर शांत रहे स्वर्ण मुद्रा बना रहे अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखे तो उसने क्रोधी व्यक्ति के साथ अपने दुर्व्यवहार किया कि आप देखोग कृपाई की नहीं तो क्रोधान जलता चला जाता जलता चला जाता जलता चला जाता कम से कम चुप हो तो उसकी क्रोधान भी धीरे धीरे ठंडी हो गई विचार शांत हो जाएगा उसका हृदय नहीं जलेगा, ये उसके ऊपर कृपा हुआ न करो तो, तो कुछ नहीं है विचार करो तो ये सब बातें रात की बातें जीवन की है वो सब प्रकट होने लगती समझ में आने लगी ऐसे तो कहते हैं बेहद सप्त सब तब प्रभुता भगवान कहते हैं कि ये बात को सही है तुम्हारी प्रभुता बहुत है प्रभुता बहुत है लंकेश हो तो तीनों लोगों के ऊपर विजय कर रखी है देवताओं को भी तुमने पराजित कर दिया है इंद्र भी तुमसे डरते हैं ये सब बात हो गयी मानिये तुम्हें कोई कसर वाली बात नहीं है लेकिन जनपद जन दिखावा मनता लेकिन ये कल्पना के माने ये है अटाए सताए बोलने से इस प्रकार से कोई तो फायदा नहीं है तुम्हें तो जितनी परामर्श शक्ति है अब हम सामने है ही हैं। अपने दिखाओ करके दिखाओ तो अगर तुम बड़े शक्तिशाली हो तो पता चल तो जाएगा अभी कितना शक्तिशाली हो उसमें तो क्या है बोलने से क्या होता कोई कहे कि मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ मैं इतना ज्ञानी हूँ मैं इतना शक्तिशाली हूँ मैं वैसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा ऐसे क्या होता है अरे जो कुछ करते हो वो तो सामने आ जाए हूं? और नहीं कर सकते हो जैसे तो सामने आ जाए अपने आप से ऐसा हो जाए कहने से क्या होता है कोई कह देने से थोड़ा हो जाता कैसा कोई कहना है ऐसा कर दूंगा पैसा कर दोगे तो कम तो कर देने कह देने से थोड़ा हो जाएगा वो करोगे तब होगा इसलिए भगवान के जल्दना करने से क्या होता है दिखाव मनसाई मनसाई प्रसाद का वो है